पत्रावली 338 स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित अल्मोड़ा 14 जून अट्ठारह सौ सन्तानवे अभिन्न हृदय तुमने चारू का जो पत्र भेजा है उसके बारे में मेरी पूरी सहानुभूति है महारानी जी को जो मानपत्र दिया जाएगा उसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है पहला वह सभी अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों से मुक्त होना चाहिए दूसरे शब्दों में आप ईश्वर की प्रतिनिधि हैं इत्यादि व्यर्थ बातों का उल्लेख जैसा कि हम देशवासियों के लिए आम हो गया है नहीं होना चाहिए दूसरा आपके राज्य में सभी धर्मों की सुरक्षा होने के कारण भारतवर्ष तथा इंग्लैंड में हम लोग निर्भयता के साथ अपने वेदांत मत का प्रचार करने में समर्थ हुए हैं तीसरा दरिद्र भारतवासी के प्रति उनकी दया का उल्लेख जैसे कि दुर्भिक्ष कोष से स्वयं दान देकर अंग्रेजों को अपूर्व के प्रति प्रोत्साहित करना चौथा उनके दीर्घ जीवन तथा उनके राज्य में प्रजाओं की उत्तरोत्तर सुख समृद्धि की कामना व्यक्त करना मानपत्र शुद्ध अंग्रेजी में लिखकर अल्मोड़ा के पते पर मुझे भेज दो मैं उसमें हस्ताक्षर कर शिमला भेज दूँगा शिमला में इसे किसके पास भेजना होगा लिखना सस्नेह विवेकानंद पुनश्च शुद्धानंद से कहो कि वह प्रति सप्ताह मठ से मुझे जो पत्र लिखता है उसकी एक प्रतिलिपि रख लिया करें विवेकानंद तीन सौ उनतालीस स्वामी अखंडानंद को लिखित अल्मोड़ा 15 जून अट्ठारह सौ कल्याण वरेशु तुम्हारे समाचार मुझे विस्तारपूर्वक मिलते जा रहे हैं और मेरा आनंद अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है इसी प्रकार के कार्य द्वारा जगत पर विजय प्राप्त की जा सकती है संप्रदाय और मत का अंतर क्या अर्थ रखते हैं शाबास मेरे लाखों आलिंगन और आशीर्वाद स्वीकार करो कर्म कर्म कर्म मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं है मृत्यु पर्यंत कर्म कर्म कर्म जो दुर्बल हैं उन्हें अपने आप को महान कार्यकर्ता बनाना है महान नेता बनाना है धन की चिंता न करो वह आसमान से बरसेगा जिनका दान तुम स्वीकार करते हो उन्हें अपने नाम से देने दो इसमें कुछ हानि नहीं किसका नाम और किसका महत्व तो क्या है नाम के लिए कौन परवाह करता है उसे अलग रख दो यदि भूखों को भोजन का ग्रास देने में नाम संपत्ति और सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी अहो भाग्य महोभाग्यम तब भी बड़ा भाग्य है अत्यंत भाग्यशाली तो हो तुम हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता है मस्तिष्क नहीं पुस्तकें और विद्या योग ध्यान और ज्ञान प्रेम की तुलना में ये सब धूल के समान हैं प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है प्रेम ही ज्ञान देता है और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है वस्तुतः यही उपासना है मानव शरीर में स्थित ईश्वर ही उपासना नेदम यदिदम उपासते वह अर्थात ईश्वर से भिन्न वस्तु नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं यह तो अभी आरंभ ही है और जब तक हम इसी प्रकार पूरे भारत में नहीं नहीं संपूर्ण पृथ्वी पर न फैल जाए तब तक हमारे प्रभु का महात्मा ही क्या है लोगों को देखने दो कि हमारे प्रभु के चरणों के स्पर्श से मनुष्य को देवत्व प्राप्त होता है या नहीं जीवन मुक्ति इसी का नाम है जब अहंकार और स्वार्थ का चिन्ह भी नहीं रहता साबाश श्री प्रभु की जय हो क्रमशः भिन्न भिन्न स्थानों में जाओ यदि हो सके तो कलकत्ते जाओ लड़कों की एक अन्य टोली की सहायता से धन एकत्र करो उनमें से दो एक को एक स्थान में लगाओ और फिर किसी और स्थान से कार्य आरंभ करो इस प्रकार धीरे धीरे फैलते जाओ और उनका निरीक्षण करते रहो कुछ समय के बाद तुम देखोगे कि काम स्थायी हो जाएगा और धर्म तथा शिक्षा का प्रसार इसके साथ स्वयं हो जाएगा मैंने कलकत्ते में उन लोगों को विशेष रूप से समझा दिया है ऐसा ही काम करते रहो तो मैं तुम्हें सिर आंखों पर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ शाबाश तुम देखोगे कि धीरे धीरे हर जिला केंद्र बन जाएगा और वह भी स्थाई केंद्र मैं शीघ्र ही नीचे प्लेन्स जाने वाला हूँ मैं योद्धा हूँ और रण में ही मरूँगा क्या मुझे यहाँ परदानशीन औरत की तरह बैठना शोभा देता है सप्रेम तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ चालीस स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित अल्मोड़ा बीस जून अठारह सौ संतानबे अभिन्न हृदय तुम्हारा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक है यह जानकर खुशी हुई योगेन्द्र भाई की बातों पर ध्यान देना बेकार है वे शायद ही कभी कोई ठीक बात कहते हों मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ शरीर में ताकत भी खूब है प्यास नहीं लगती तथा रात में पेशाब के लिए उठना भी नहीं पड़ता कमर के कोई दर्द वर्द नहीं है लीवर की क्रिया भी ठीक है शशि की दवा से मुझे कोई खास असर होने का पता नहीं चला अतः वह दवा लेना मैंने बंद कर दिया है पर्याप्त मात्रा में आम खा रहा हूँ घोड़े की सवारी का अभ्यास भी विशेष रूप से चालू है लगातार बीस तीस मील तक दौड़ने पर भी किसी प्रकार के दर्द अथवा थकावट का अनुभव नहीं होता पेट बढ़ने की आशंका से दूध लेना कतई बंद है कल अल्मोड़ा पहुंचा हूं, पुनः बगीचे में लौटने का विचार नहीं है अब से मिस मूलर के अतिथि रूप में अंग्रेजी कायदे के अनुसार दिन में तीन बार भोजन किया करूंगा। किराए पर मकान लेने की व्यवस्था दी जो कुछ आवश्यक हो करना इस बारे में मुझसे इतनी पूछताछ क्यों की जा रही है शुद्धानंद ने लिखा है कि रूडॉक्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या ऐसा ही कुछ पढ़ाया जा रहा है कक्षा में ऐसी बेकार की चीज़ों की पढ़ाई की क्या सार्थकता है एक सेट भौतिक शास्त्र तथा रासायन शास्त्र के साधारण यंत्र एवं एक दूरबीन तथा एक अणुवीक्षण यंत्र की व्यवस्था 150 से 200 रुपये में हो सकती है शशि बाबू सप्ताह में एक दिन प्रायोगिक रसायन के विषय में तथा हरिप्रसन्न भौतिक शास्त्र के विषय में लेक्चर दे ले सकते हैं साथ ही बंगला में विज्ञान संबंधी जितनी भी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन्हें खरीदना तथा उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना किम अधिकमी सस्नेह विवेकानंद भग्नि निवेदिता को लिखित अल्मोड़ा 20 जून अठारह प्रिय कुमारी नोबल मैं निष्कपट भाव से तुम्हें यह लिख रहा हूँ तुम्हारी प्रत्येक बात मेरे समीप मूल्यवान है तथा तुम्हारा प्रत्येक पत्र मेरे लिए अत्यंत आकांक्षा की वस्तु है जब इच्छा तथा सुविधा हो मुझे निसंकोच लिखना यह सोचकर कि मैं तुम्हारी एक भी बात को गलत न समझूँगा तथा किसी भी बात की उपेक्षा न करूँगा बहुत दिनों से मुझे कार्य का कोई विवरण नहीं मिला है क्या तुम कोई समाचार भेज सकती हो भारत में मुझको लेकर कितना भी उत्साह क्यों न दिखाया जाए मुझे यहाँ से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं है क्योंकि भारत के लोग अत्यंत गरीब हैं फिर भी मैंने जैसी शिक्षा पाई थी ठीक वैसे ही पेड़ों के नीचे किसी प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था कर कार्य प्रारंभ कर दिया है काम की योजना भी थोड़ा थोड़ी बदली है मैंने अपने कुछ बालकों को दुर्भिक्ष पीड़ित स्थलों पर भेजा है इससे जादू मंत्र जैसा असर हुआ है मैं यह देख रहा हूँ जैसी कि मेरी चिरकाल से धारणा रही है कि हृदय केवल हृदय के द्वारा ही संसार के मर्म को छुआ जा सकता है अतः इस समय अधिक संख्या में युवकों को प्रशिक्षित करने की योजना है अभी उच्च श्रेणी के से लेकर ही कार्यारम्भ करने का विचार है निम्न श्रेणी को लेकर नहीं क्योंकि उनके लिए हमें अभी कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और उनमें से कुछ को किसी एक जिले में भेजकर अपना पहला आक्रमण शुरू करना है धर्म के इन मार्ग प्रशस्तकों द्वारा जब मार्ग साफ हो जाएगा तब तत्व तो एवं दर्शन के प्रचार का समय आएगा कुछ लड़कों को इस समय शिक्षा दी जा रही है किंतु कार्य चालू करने के लिए जो जीर्ण आवास हमें प्राप्त हुआ था गत भूकंप में वह एकदम नष्ट हो चुका है गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वह किराए का था खैर चिंता की कोई बात नहीं मुसीबत और आवास के अभाव में भी काम चालू रखना है अब तक मुंडित मस्तक छिन्न वस्त्र तथा अनिश्चित आहार मात्र ही हमारा सहारा रहा है किंतु इस परिस्थिति में परिवर्तन आवश्यक है और इसमें संदेह नहीं कि परिवर्तन अवश्य होगा क्योंकि हम लोगों ने पूर्ण आंतरिकता के साथ इस कार्य में योग दिया है यह सच है कि इस देश के लोगों के पास त्याग करने लायक कोई वस्तु नहीं है फिर भी त्याग हमारे खून में विद्यमान है जिन लड़कों को शिक्षा दी जा रही है उनमें से एक किसी जिले का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था भारत में यह पद एक उच्च स्थान रखता है उसने उसे तिनके की तरह त्याग दिया मेरा असीम प्यार भवधि विवेकानंद